चारण स्वासुश्वास और संसार की वासना आए तो एकडम तिकडम स्वाहा एक मिटा दी बस संसार की इच्छा वासना को महत्व ना देता बस परमात्मा ही परमात्मा रह जाता ऐसा नहीं माने कि इधर जाएंगे उधर जाएंगे कुछ धड़ाका बढ़ाका होगा वो सब कल्पना में नहीं पड़े प्रशांत आत्मा ठीक तरह से चित्त शांत हुआ वो ब्रह्म रूप हो जाता है जैसे तरंग पे तरंग समुद्र का ये संसार है शांत गहरा पानी ये ब्रह्म है ऐसे ही शांत मन में सब वासुदेव ये बात जच गई तो हो गया साक्षात्कार ये इसमें थोड़ी सूक्ष्म बुद्धि चाहिए नहीं तो अपनी गलती अपने भरम से ही परेशानियां बढ़ाते रहते लोग अपना गलती अपना भरम अपनी कल्पना भगवान को दूर मानेंगे वैंकुट में धर देंगे भगवान को कोई कैलाश में रख देगा ये भोपालिया था ये कौन है पीछे वाला बस आश्रम में रहें ईमानदारी से बेईमानी नहीं करे तो बहुत जल्दी प्रगति होती है जितना ऊंची जगह वहाँ सत्कर्म भी ऊंचा फायदा देता है और गड़बड़ी भी ऊंच ज्यादा नुकसान करती है ईश्वर प्राप्ति सुगम भी है और कठिन भी है जब मनमानी करते हैं तो ईश्वर प्राप्ति कठिन हो जाती है। शास्त्र मानी करते हैं तो ईश्वर प्राप्ति सुगम हो जाती है अब वो महिला आई बोले मुझे जीवन भर का ब्रह्मचर्य व्रत दो मैं गए तेरा पति बोले वो भी मानते हैं वो भी चाहते हैं तो मैं तो खुश हो गया जीवन भर ब्रह्मचर्य व्रत ले गए परसों की बात है फिर दूसरे छः महीने का ले गए कोई तीन महीने का ले गए तो घर में रहते हुए भी लोग संयम का व्रत लेते हैं घर में संयम रखना बहुत कठिन है वातावरण कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी होता है इसीलिए मन को या तो सुमरण में या तो सेवा में या तो सत में लगाए रखो और फिर एक शांभवी साधना है उससे मन एकाग्र हो जाता आनंद आने लगता है शांति आनंद और शांति का चस्का लग जाए तो फिर तो भगवान बन गए भगवान भी चार चार महीने उसी शांति और आनंद के चस्के में समाधिष्ट रहते हैं अभी वह भगवान विष्णु योग में है देव एकादशी से लेकर देव एकादशी तक इन दिनों में शादी विवाह नहीं किए जाते सकाम कर्म नहीं किए जाते इन दिनों में सत्कर्म सेवा फलती अभी इतने कार्यक्रम सत्संग तो पवित्र कार्य है फिर भी वो सत्संग छोड़ के हम इतने दस दिन का एकांत कर लिया एक तारीख से ग्यारह तारीख तक कोई प्रोग्राम नहीं दिया नहीं तो पैतीस प्रोग्राम तो सेट करके रखे उनतालीस दिन में पाँच हजार किलोमीटर की यात्रा में क्या भी नहीं करते फिर देखेंगे और भी कई हैं नारायण हरि हरिओम हरी अभी वो बारह तारीख को तो अहमदाबाद में होगा तेरह चौदह दिल्ली सवाई माधोपुर पंद्रह शाम को श्योपुर सोलह शाम को सवाई माधोपुर नहीं शिवपुरी अठारह सुबह को ग्वालियर बीस दोपहर को शर्माथुरा बीस शाम को दिल्ली बीस रात को बड़ौदा और बड़ौदा से फिर सूरत एक दिन में ग्वालियर शर्माथुरा दिल्ली बड़ौदा होते हुए सूरत पहुँचे यात्रा करो तो पता चलता है कभी कहीं का पानी कहीं की हवा सूरत बीस और इक्कीस और बाईस सूरत करेंगे बाईस रात को फिर सूरत से एक गौशाला है वहाँ चले जाएंगे गौशाला देखेंगे थोड़ा कोई अशोक जैसा तो नहीं घुसा है उधर अब तो गौशाला पे भी ध्यान देना पड़ता है बेईमान लोग घुस जाते हैं तो मेरे को भी शोपुर में भी इसीलिए मैंने प्रोग्राम दिया कि क्या क्या गड़बड़ करते हैं ज़रा जाऊँ गायें कैसी है देखूंगा नहीं तो जिनके नाम मैंने प्रॉपर्टी की उनका अधिकार रद्द करके दूसरे के नाम करूंगा बोल देना बो गजानंद को बोलना होगा गजानंद तो। बेईमानी करता तो गजानन के नाम रद्द करके दूसरे के नाम डाल दूँगा ऐसे थोड़ी धर्म की चीजों का मालिक बन जाएंगे बेईमान लोग कपटी बेईमान लोग अभी तो गजानंद के नाम किया है अध्यक्ष पद उसको हटा के फिर दूसरी इस पर ढूंढ लेता है कपटी कपटी की दोस्ती हो जाती बेईमान बेईमान की दोस्ती हो जाती भक्त भक्त की दोस्ती हो जाती संत संत की दोस्ती हो जाती सजातीता एक दूसरे को आकर्षित करती है जैसे घाट वाले बाबा और मेरी खूब पट्टी थी राम सुखदास जी से मेरी खूब पट्टी थी लालजी महाराज से खूब पट्टी थी जो ऊन चकोटी के संत हैं उनसे हमारी मित्रता हो जाती थी या तो भगवान या तो भगवान के प्यारे संत उसी से कल्याण होता है बाकी तो पतन ही पतन है बेकार ही है चल कपट बेईमानी फिर भैंसा बनो गधा बनो कीड़ा बनो केचुआ बनो जो कपट वपट करते फिर नीचे में जाते केंचुए की योनि में मच्छर कुत्ते क्या क्या योनियों में जाना पड़ता है काय को कपट करना मनुष्य जीवन में ला अपना उद्धार कर लेना और जितना सच्चाई से चलता उतना ही भगवान प्रसन्न होकर अंतर सदप्रेरणा भी देते हैं और जितना कपट करते उतना ही अंदर से दुष्प्रेरणा और दुष्निर्णय करके गिरा भी देते हैं हाथ पकड़ के भगवान स्वर्ग में नहीं ले जाते या नरक में नहीं धकेलते अंतर्यामी है वो हमारे सारे कार्यों को देखते हैं और हमसे ऐसी गलती करवा लेते हैं कि जाओ पोल खुल जाए सच्चाई से रहते तो हमारे अंदर इतना दिव्य ज्ञान आनंद शक्ति भर लेते हैं कि जाओ किसी की परवाह नहीं कपट गांठ मन में नहीं सबसे सहज स्वभाव नारायण व संत की लगी किनारे नाव जन्म मरण से पार हो जाए कपट छोड़ के भगवान में लगना चाहिए क्या पता कब मौत आ जाए चीज़ें तो यहाँ पर ही जाएंगे अपने कर्म साथ में चलेंगे जीव के जैसे कर्म होगा ऐसी गति होगी तो भगवत अर्थ कर्म हो भगवत प्रीति के लिए कर्म हो भगवत प्राप्ति का उद्देश्य सारे दोषों को मिटा देता है भगवान को पाने की इच्छा मात्र से दोष दब जाते हैं बिखरने लगते हैं। और संसार में मजा लेने की इच्छा मात्र से सारे दुर्गुण आ जाते हैं। संसार में सुखी होने की इच्छा से दुर्गुण आ जाते हैं। अभी अमेरिका ने क्या क्या किया जख मार के अब यज्ञ करवा रहे हैं ओबामा यजमान बनेंगे व्हाइट हाउस में यज्ञ होगा फिर हर्सल नदी पे यज्ञ करेंगे भारत के साधु संतों को बुलाया है आखिर तो यज्ञ तो केजी है शुरुआत है आध्यात्मिकता की यज्ञ से तो जप यज्ञ सर्वोपरि लेकिन उन लोगों के बच का नहीं जप यज्ञ उनके लिए तो आहूतियाँ डालो घी डालो वातावरण थोड़ा करो थोड़ा यज्ञ नाम जप यज्ञो अश्मी ही सभी यज्ञों में श्रेष्ठतम जप यज्ञ है और यज्ञ में तो वस्तु लाओ आहूति करो जीव जंतु जले जजमान को भी धुआं झेलना पड़े जप यज्ञ तो सहज में होता है और वो अंतरंग है हवन कुंड का यज्ञ तो बहिरंग है उसमें वस्तुओं की प्रधानता है आदि भौतिक चीजों की प्रधानता है और यज्ञ में जप यज्ञ में आध्यात्मिकता की प्रधानता है जाओ नहीं होंगे तिल नहीं होंगे अग्नि नहीं होगी तो बाहर का यज्ञ नहीं होगा लेकिन जब यज्ञ तो कुछ भी ना हो बोले माला तो चाहिए माला न हो तब भी, भी चल जाता है जब यज्ञ ऐसा पावरफुल है ओम ओम हरी हरी हरी हरी हरि ओम ओम नारायण नारायण नारायण जैसे केसरी सिंह बल करके पिंजरे से निकल जाता है ऐसे मनुष्य को बल करके गंदी आदतों से बच जाना चाहिए गंदी आदतें जीव को गिरा देती बलपूर्वक दुर्गति से बचना चाहिए मैं तो देखता हूँ मच्छरों में कितनी अकल है पंखा चलाते हैं एग्जो से तो कमरे की हवा बाहर फेंकता है तो मच्छर आइडिया से विपरीत दिशा में भागते हैं कहीं हम उधर खींच के चले जाए खींचनी जिधर की हवा खींचती उधर नहीं जाते हवा जहाँ भी खींचती है वहाँ नहीं जाते इधर उधर नीचे ऊपर हो जाते हैं मच्छर को भी अपने बचने की अक्ल कैसी देते भगवान हम को भी देते हैं लेकिन अपन मनमुख होते हैं ना तो भगवान की दी हुई अक्कर भगवान अपने पास रखो हम तो मन में आएगा वही करेंगे तो फिर भगवान ने कृपा करके शास्त्र दिए संत दिए टोकने वाले दिए समाज में भी कोई चोरी करता है तो लोग टोकेंगे चोरी क्यों करता है लेकिन चोरी नहीं करेंगे तो कोई टोकता थोड़ी के चोरी क्यों नहीं करता झूठ बोलेंगे तो लोग बोल अरे झूठ क्यों बोलता है? गायों के नाम से चंदा क्यों वसूल करता तो लोग टोकेंगे और नहीं करें तो ऐसा थोड़ी बोलते कि तुम गायों के नाम से क्यों बदमाशी नहीं करते चंदा क्यों नहीं वसूल करते ऐसा थोड़ी बोलते तो अच्छे काम करने के लिए तो शास्त्र है बुरा काम करो तो शास्त्र भी रोकते हैं गुरु भी रोकते समाज के लोग भी रोकते और अपना अंतरात्मा भी नालच देता है तो फिर सुधरना चाहिए न अब मेरे को कोई ऐसा नहीं बोलता कि बापू आप दारू क्यों नहीं पीते अगर दारू पीने लग जाओ तो सब बोलेंगे क्या है आप दारू पीने लग गए आपको शोभा देता है मेरा अंतरात्मा भी बोलेगा तो कितनी सुरक्षा है देखो समाज के तरफ शास्त्र के तरफ से अंतर्यामी के तरफ से बचने के लिए कितनी दया है आपको पता न चले और मैं छुप के दारू पी तो क्या समझे आपको पता नहीं चला तो छुप के दारू पीने से मैं सफल हो जाऊंगा भाषा ही ऐसी हो जाएगी विचार ऐसे हो जाएंगे कभी ना कभी बात खुल भी जाएगी मैं खोले बिना ही नहीं रहूंगा अंदर से बुलवा लेगा, <laughs> कि भाई मैं, मैंने इस चक्कर में आके दारू पिया था <laughs> नारायण हरि हरिओम हरि भगवान तो भगवान है कितनी मेहरबानी करते हैं हम कितना सुनान सुना अनसुना और भगवान कितनी मेहरबानी कर लेते हैं। कैसा गुरु के द्वारा डांट चढ़वा के अपने अंतरात्मा से नालत दे कुछ का कुछ गड़बड़ करके सुधार सुधार सुधार में लगते हे भगवान की अहेतु की कृपा है सुहृदम सर्वभूता नाम प्राणी मात्र सुहृद मित्रों मदद करेगा तो गाएगा नहीं तो एहसान मंद बनाएगा भगवान हमें एहसान मंद भी नहीं बनाते कि चलो मैंने तुमको बताया बचाया ऐसा नहीं सच्चे संत भी एहसान मंद नहीं करेंगे हाँ डांटेंगे बचाने के लिए आप भले श्रद्धा नहीं अपनी अपनी प्रतिष्ठा श्रद्धा है उसको भी डांटेंगे भले श्रद्धा कम हो जाए मेरे को नहीं माने लेकिन इसका भला हो <laughs> संत ऐसे मेरे को माने ना माने इसको डांटो तो इसका भला हो भलाई के लिए संत दुश्मन जैसा व्यवहार भी कर लेंगे मेरे गुरु जी ऐसा डांटे कि दूसरा हो तो आप जैसे तो एक दिन में टिकेन मुस्को लेकिन उस डांट में भी कितनी कृपा थी सत्संग करते ऐसी ऊंची ऊँचा सत्संग करते मेरे आंखें बंद हो जाती ध्यान क्या करता है <laughs> सत्संग में कोई समाधि लगाया जाता है ध्यान में लग चला जाता है ध्यान से सत्संग सुनो <laughs> तो इतना उस समय तो वैराग्य और भगवान में प्रेम था ना तो गुरुजी बोलते थे ना तो मैं बस आनंद में, में समाधि में हो जाता तो फिर डांटते थे एक दो बार ही एक बार डांटा एक दो बार पहले तो गोल गोल डांटा फिर देखा कि असर नहीं होती तो एकदम सीधा तीर मार <laughs> पहले तो गोल गोल में गुरु संकेत करते हैं कि भाई सुधर जाए फिर देखें कि मुश्किल है तो फिर एकदम सीधा वा सीधा डंडा मारते सुधरो हे हरि हे हरी, हरी गुरुकृपा ही केवलम शिष्य परम मंगलम अपने बल से कितना भी साधन करो अच्छा है लेकिन फिर गुरुकृपा से परम मंगल की यात्रा हो जाती भ्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहना शेष फिर कुछ शेष नहीं रहता न स्वर्ग पाने की इच्छा रहती है न ब्रह्मलोक पाने की इच्छा होती है न भगवान बनने की इच्छा होती है सारी इच्छाएं समाप्त होकर सब जिस से सत्ता प्रेरणा आनंद पाते उसी को आत्म रूप में जानकर जीवन मुक्त हो जाते जीते जी मुक्त मरने के बाद मुक्ति नहीं जीते जी ईश्वर के साथ एक अकार बोले हम तो भगवान को मानेंगे करेंगे अरे हो देखो मुरादाबाद में कावड़ वाले जाते आते और भी दंगा हो गया कावड़ का सात थानों में कर्फ्यू लग गया अब शिव के भगत हैं वो अल्लाह के भगत हैं अल्लाह के नाम और शिव के नाम हिंसा तो होने की संभावना नहीं है लेकिन अपना ही अंदर द्वेष भरा है तो अल्लाह के नाम भी झगड़ा करो भगवान के नाम भी झगड़ा करो ये <laughs> राग द्वेष है ना राग द्वेश बिना ईश्वर की गुरु की महती कृपा के बिना नहीं जाता तो यूरोप में दंगे चल रहे हैं, लोग आग के हवाले कर रहे हैं सोनी वेयर में आग लगा दिया दो करोड़ रुपए की कैसेटें जल गई चार लोग गिरफ्तार हुए एक दूसरे को मारपीट पुलिस आ गई ये हो गया वो हो गया तीन दिन से कर्फ्यू लगाए लंदन में मनुष्य मनुष्य के लिए भिड़ता लड़ता है क्यों राग और द्विष पता है कि मर जाना है राग द्वेष नुकसान करता है राग से फसता है द्वेष से जलता है और भगवत प्रेम से तो भगवतमय हो जाता है अब जो मर्जी हो करे राग करेगा तो बेईमानी करेगा रुपए पैसे में राग तो चलो गायों के नाम से बुरा ठीक ठाक रहने खाने पीने में राग है तो इधर ही रहो बोले बापू आपके बिना नहीं रह सकता हूँ ये सब बकवास है अपना स्वार्थ की बात है कई लोग ऐसे बोलते हैं मैं आपके बिना नहीं जी सकूँगा मैं क्या ये सब बोलते हैं बोले नहीं, नहीं मैं सचमुच अरे मैं क्या जा तो फिर क्या करा अपनी गो झरन की फिनाइल बनती है ना एक ढक धक, एक ढक्कन डाल के पी गया बापू जी को आश्रम से निकाल रहे मैं नहीं जी सकूँगा फिनाइल पी ग दोस दिया हमने कहा अपने आप पे तो कुछ भी नहीं हुआ मैं क्या ज़्यादा देख लो कहीं ना उसको मदद अरे बोले बापू उसको कुछ भी नहीं हो तो नाटक के हो कई ऐसे नाटके होते हैं मेरे को आश्रम से निकाल दो क्या मैं नहीं जीऊँगा मैं मर जाऊँगा मैं कैसे बकवास है क्या मरेगा बोले सचमुच में मर जाऊँगा मैं क्या जाओ मरो तो। <laughs> जाओ कहीं भी मरो हमारे क्या है? तो जाके पिन फिनाइल पी दिया थोड़ा फिर तो ठीक हो गए फिनाइल भी ना तो पानी वानी मिला के नाटक कर दे नारायण हरि हरिओम हरी क्या क्या हमको भी अनुभव कराते हैं लोग ऐसा है वैसा है चलो ठीक है सबका मंगल सबका भला ये संसार ईश्वर की पाठशाला है कैसे भी करके देर सवेर संयमी बनना ही पड़ता सदाचारी बनना ही पड़ता ईश्वर को पाने का रास्ता पसंद करना ही पड़ता है मार के इधर उधर से जूते खा खा के फिर चलो बाबा भगवान के रास्ते चलो उधर कुछ समझ के चलते तो उनके लिए आसान हो जाता है नहीं तो ठोकरे खा खा के भी ईश्वर के रास्ते आना ही पड़ता है सच्चाई के रास्ते आना ही पड़ता है ठोकरे खा खाके सच्चाई संयम जितना संयम होगा सच्चाई होगी उतना आसानी से अंतरात्मा का सुख और प्रेरणा मिले जितना छल कपट करेंगे उतना ही उल्ट, उल्टा ज्ञान आएगा और फिर फंसो वो घी बेचता था गाय का घी बना के ये जाके देख के आते हाँ ऐसा है वैसा है हाँ है गौशाला में नकली घी लाना तो घी वाले को भी हमने थोड़ा ठीक कर दिया बोले हाँ आ, गौशाला वालों को भी पटा दिया कुछ हिस्सा दे देंगे तुमको उनको इसको तेरे को भी दिखाया था उसने। आ, इसे, इसे भी ना उसने ऐसे ऐसे बीकानेर से घी लाते हैं अरे कोई बात ही है बीकानेर में इतने गाये हैं नकली घी वालों से मिलजुल के अपना ऐसे सरकारी ऑफिस पट जाते हैं, ऐसे बेईमान लोग आश्रम में घुस के कहीं पट के चलो बाबा अपने को तो मिल गया कमीशन ऐसे लोगों को तो फिर हम ठीक से निकाल देते दंड देते वैसे आगरा में भी घील आते थे पूना का अब पूना में इतनी गाय संभव ही नहीं है वो तो बोले वो डेरी वाला है डेरी तो आजकल डेयरी नाम रख दिया मैंने पुणे में देश भर को गाय का घी देते हैं <laughs> बर्तानिया वाला भी वो पुणे डेयरी से लेता है और प्योर घी अरे प्योर ब्योर क्या इतनी गाय है ही नहीं प्योर घी तो कानूनी कुछ होगा तो बोले प्योर घी है घी प्योर, प्योर है और प्योर घी के व्याख्या भी आजकल कानूनी ढंग से ऐसे ही कर दी छूट जाओ ऐसे प्योर हनी चाशनी का टैंकर जमीन में गाड़ दो छह महीने के बाद निकालो प्योर हनी लेबोरेटरी चेक <laughs> लेकिन ऐसे लोगों को फिर कई जन्मों तक नीचे होने में भटकना पड़ता hmm. देश के चावल विदेश में चले जाएंगे तो देशवासियों के महंगाई होगी तो सरकार ने रोक लगाई फिर रोक लगाई और ऐसे-ऐसे चालाकी की रोक लगाई कि बस साढ़े बारह हजार टन भेज सकोगे उसका लाइसेंस दिया तो उसमें ले दे लाइसेंस में ले तो कई कंपनियों के नाम से एक ही पार्टी ने कई लाइसेंस ले लिए तो किसानों को तो कम भाव में बिचारों को पैसे मिले और बिचौले खा जाए हम हाँ वो पकड़े गए ऐसा हम रोक लग गई फिर से ऐसे ही संसार खटपट से विकारों से भरा है कोई बिरला है जो इस खटपट और विकारों से पार होना चाहे लेकिन विकारों और खटपट को छोड़ के जाके जंगल में बैठेगा तो पार नहीं होगा वहां भी कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी खटपट और बेकारों के बीच निर्विकार नारायण का ज्ञान पालो इसमें बड़ी चतुराई चाहिए बड़ी कुशलता चाहिए चालू खटपट में अपना काम बना लेना पड़ता है बेटा ऐसा है बहू ऐसी है उसकी फिक्र छोड़ो अपने तरफ से उनका भला चाहो बाकी फिकर छोड़ो कई बेचारे जुवान होते ना पता ही नहीं चलता तो माँ बाप थोड़ा टोकते हैं या कम प्यार मिलता है तो फिर चलो सेक्स में उतरो तिथि पर्व ऐसे वैसे दिनों में अधिक सेक्स कर लेने के बाद ऐसे आंखें तिरछी हो जाती है दिमाग काम नहीं करता जवानी में भी बूढ़े हो जाते बेचारे क्या करें कुछ भी करके उनको भी भला करो समझते सुख मिल रहा है तनाव में जो तनाव में होते वो हो सेक्सी हो जाते हैं, टेंशन वाले ज्यादा सेक्सी हो जाते हैं, सुरा और सुंदरी में पड़ जाते शारीरिक तनाव मानसिक तनाव बौद्धिक तनाव समझो दो बेटे हैं एक बाप के तो छोटे पर माँ बाप का रुझान होता है तो बड़े को इतना प्यार नहीं मिलता तो फिर बड़े बहू बेटे बड़े सेक्सी बन जाएंगे तो माँ बाप को क्या करना चाहिए कि जिसको प्यार कम मिलता है उसको प्यार दे और जिसको सचमुच में प्यार दे उसको उनके सामने थोड़ा डांट दे तो उनको तसली हो <laughs> जो प्यारे लगते हैं उनको थोड़ा डांट दे बड़े के आगे छोटे को डांट दे छोटी बहू को छोटे छोरे को थोड़ा डांट दे डांट देने तो लगी तो ऐसे ही है पहले जैसे नहीं रहे तो बड़ों को ज़रा प्रेम मिले तो फिर बड़े बहू और बेटे ठीक भी हो जाते ऐसे ही बड़ा बड़ों एक कुदरती नियम भी है छोटे बालक पे माँ बाप ज़्यादा प्रसन्न होते हैं ममता होती तो बड़ों को फिर खालीपन लगता है तो फिर बड़े लवर लवरी में पति पत्नी में इधर उधर में ज़्यादा खोखले हो जाते तभी भी तो बेचारे माँ बाप को ही नुकसान है बड़े खोखले हो गए तो भी नुकसान माँ बाप को है इसीलिए माँ बाप को बहुत सत्संग के द्वारा बहुत होश्यार बनना पड़ता है नहीं तो माँ बाप भी फैल हो जाते जो सत्संगी ही माँ बाप है वह तो बिगड़ीबाजी बना लेते बाकी जो सत्संग नहीं है तो तो ये तो ऐसा है ये तो ऐसा है कर कर, कर के और उनको गिरा देंगे गिरे हुए को कभी ज़्यादा टोकना नहीं चाहिए गिरे हुए को प्रोत्साहित करना चाहिए तभी वो बचेगा गिरावट से नारायण हरि ये कुटुम्ब की बात है आश्रम का सिस्टम अलग होता है ये कुटुम्ब की बात है बच्चा माँ के आगे इतना नहीं विकसित हो सकता जितना बाप के आगे क्योंकि माँ तो ममता में चल जाएगा चल जाएगा माँ के अपेक्षा बाप की निगरानी में रहेगा तो बच्चा दस गुना तरक्की करेगा उससे आचार्य शिक्षक की निगरानी में रहेगा तो सौ गुना फायदा करेगा और शिक्षक भी कोई भक्त और सज्जन है तो और सौ गुना अगर ब्रह्मज्ञानी गुरु की निगरानी में रहता है तो दस हजार गुना फायदा होगा दस हजार गुना विकास होगा क्योंकि वो बड़े तटस्थ होते हैं देखो कैसे उसको डांट दिया अब उसको निकालेंगे थोड़ी ऐसे दम मारना पड़ता है भगा दो वो तो जानते हैं कि हम भागेंगे तो क्या हाल होता है बाहर कमाना आटा दाल लाना कैसी तोबा होती है और खैर ऐसी ज़िंदगी जिया हुआ फिर बाहर उसको अच्छा भी नहीं लगेगा इसीलिए किसी को डांटना है तो गाली गलौज तो करना नहीं है हाथ पैर से डन्ना मारना नहीं चलो इसको भगा दो नहीं <laughs> अपने आप ठीक हो जाते <laughs> तो आश्रम की पद्धति अलग होती है घर की अलग होती है घर के बेटी बहू को थोड़ी भगाओ गए हैं हम तो भगा देंगे तो घूम फिर के दस दिन के बाद और किसी आश्रम में आएगा जाएगा कहाँ एक बार इधर का मजा चखान है कहीं भी टिकेगा नहीं वो अगर पाप है तो टिक जाएगा नहीं तो कहीं नहीं टिकेगा घूम फिर के वहीं आएगा यहीं आएगा एक मंत्री था रेवेन्यू मंत्री करशन भाई चौधरी उसका नाम था शिवलाल और उसकी अच्छी बनती थी वो मंत्री था तो ये करो ये नहीं करो तो मैंने डांट दिया इधर कोई इधर ऑर्डर चलाने की जगह नहीं सेवा करो तुम भी मंत्री हो तो सरकार में हो इधर क्या है तो फिर उसको देख लगा तो ये तो लोगों के सामने मेरा इंसल्ट हो गया वैसे हफ्ता हफ्ता भर रहता था आश्रम में मंत्री फिर आना बंद कर दिया तो मैं घाट वाले बाबा के पास आता जाता था उन्होंने बोला वो तुम्हारे साथ आता था ना वो मंत्री मिनिस्टर आजकल कहाँ है नहीं आता मैं क्या उसको मैंने डांटा फिर थो, थोड़े दिन में चला गया घर वाले बोले अपने आप आएगा <laughs> मैं क्या क्यों आ बोले वो सचमुच में आया फिर आश्रम में रह चुका था ना, फिर वहाँ विक्षेप होगा बोले अपने आप दुख होगा तकलीफ आएगी फिर भाग्य आ जाएगा तो सचमुच मैं आ गया हूँ फिर तो गीत गाते रहा हमको ऐसा नहीं होता कि चलो ये मंत्री है फलाना है हमको क्या लेना है किसी से मंत्री है तो उधर का है मेरा क्या है मैं अटल जी को डांट दिया अटल को बोला ऐसा बोलो बोले बापूजी अभी मैं कहा मैं क्या बात नहीं काटते जो बोलता हूँ लो फिर बोला महंगा ये नहीं पास नहीं फिर से बोलो फिर से बोला महंगा नहीं और और ज़रा ठीक ठाक बोला महंगा ठीक है तो रहो फिर बात काटना नहीं <laughs> तो फिर रहा साढ़े चार साल तेरह महीने के बाद कि दशा थी बापू आपका दिल्ली में स्वागत है मैं क्या दिल्ली अब तुम्हारी अकेले की रह गई क्या स्वागत करने का ठेका ले रखा है बापू <laughs> बापूजी देखो मैंने क्या गुनाह किया मैं क्या चलो जो हो गया अभी जो मैं बोलता हूँ ऐसा बोलो तुमने तो बोला मैं बोला बोलो अटल बहुत शाटल। अटल बोले बापू जी कहा हूं? मैं क्या बात नहीं काटते <laughs> बोलो ऐसे धीरे धीरे मरा मरा बोले मैं क्या नहीं ये नहीं चलेगा फिर से बोलो फिर से बोला मैं क्या नहीं और पकेरा दे बोला हमें कहा तो फिर वह रहो तो कारगिल का युद्ध छिड़ा और रहे कुर्सी तो छूटी नहीं रहे लेकिन क्या आखिर तो छूट जाता है ईश्वर के सिवा कहीं भी घुसोगे तो बाहर आना पड़ेगा किसी पद में जाओ किसी शरीर में जाओ निकलना पड़े ईश्वर में आए तो फिर बस हो गया ईश्वर में प्रवेश पाले तो हो गया मुक्तात्मा जीतात्मा परमात्मा परमात्मा के साथ परमात्मा हो जाता आदमी और काम के साथ काम ही हो जाता है लोभ के साथ लोभ हो जाता है मोह के साथ मोह हो जाता है दुख के साथ दुखी हो जाता है लेकिन दुख में भी टिकता नहीं दुख से भी निकल आता है सुख से भी निकल आता है ईश्वर में एक बार गया था असम आ गया ईश्वर में रहेगा बाहर से तो दिखेगा ऐसा लेकिन ईश्वर का अनुभव एक बार हुआ तो बस हो गया काम राज करे रमणी रमे के ओढ़े मर्ग सौल या तो राजा बन के राज भी कर सकता हो महापुरुष विरक्तों के विचरण कर सकता है ललनाओं के बीच 16108 ललनाओं के बीच कृष्ण जी रहे और एकांत एक छोड़ के चले गए तो चले गए कृष्ण ईश्वर में ही थे ईश्वरी हो गए लीलाशा बापू ईश्वर में ही थे ईश्वरी हो गए कोई मानो जानो ना जानो लेकिन ऐसे ही होता है ऐसा नहीं कि आप ईश्वर का चिंतन करेंगे ईश्वर कहीं रहेगा और आप गिड़ गिड़ाते रहेंगे ऐसा नहीं होता ईश्वर के चिंतन से आपका ईश्वरत्व ही जग जाएगा बस फिर ईश्वर के लिए गिड़गिड़ाना नहीं है ईश्वर ने कोई गुलाम बनाने के लिए थोड़ी आपको भक्ति देते गुरु यहाँ ईश्वर आपको गुलाम बनाने के लिए थोड़ी आपको मदद करते आपको भी ईश्वर बनाने के लिए गुरु बनाने के लिए करते मेरे गुरु ने बना दिया ना मेरे को गुरु ग़ुलाम थोड़ी रखा लेकिन मैं तो अभी वो अभी गुरु जी आ जाए तो मैं क्या इधर बैठूंगा क्या गुरु के? उनके चरणों में पडूंगा उसका अपना आनंद है शालीनता है मान लो अभी मेरे गुरु जी आ रहे हैं तो मैं ऐसे बैठूंगा बोलो वहीं दौड़ के जाके मत्था चरणों में रख लूँगा भले छातों पर ही पे पर दिशा में हम सत्संग कर रहे थे बाउंड्री थी ऐसी छोटी सी बाउंड्री थी हॉल जितना ही था बाउंड्री पूरा खचाखच भरा था और बाहर जूते जूते तो नजर पड़ी कि साईं जी आ रहे का एक तो मैं तो दौड़ा और सारे जूते पीछे उसी पे सो गया पैरों पे हाथ रख अरे छा करी करें जूते मैं मेरे को तो ये देख रहे हैं चलो <laughs> जूते पे शरीर पड़ाए तो क्या है जूते चमड़ी की जूतियाँ थी उस समय तो आज से चालीस साल पहले प्लास्टिक का और रबर के इतने नहीं हुए मैं तो उसी में सो गया साईं के चरणों में उनके उन्होंने भी जूते पहन रखे थे उनके हाथों छात्रों पर फिर वो सत्संग हुआ तो जो फोटो है ना मैं नीचे बैठा हूं बापूजी ऊपर बैठे उसी उन्हीं दिनों का है उसी समय का है फिर तो मैं मंच से उतर गया बापूजी बैठे और मैं नीचे बैठ गया उसका भी आनंद है वो फोटो भी छपवाता हूँ मैं अभी बापूजी जी तो क्या है लेकिन बापूजी के आगे तो बापूजी जी भी बैठे थे नारायण हरी हरि ओम हरि गुरुत गुरु की महिमा पूरी कोई नहीं गा सकता गुरु जितना हमारा भला चाहते हैं करते हमारा जितना भला गुरुजी जानते हैं उतना हम नहीं जानते बोलो हम अपना भला इतना नहीं जानते जितना गुरु जी जानते हम अपना कल्याण इतना कर ही नहीं सकते थे जितना गुरु जी ने कर दिया करना तो क्या सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा भी होता है ऐसी भी अनुभूतियाँ होती है कि हम सोच भी नहीं सकते थे ऐसे आप नहीं आए थे अभी आए तो आपको तो अभी पता चल रहा है कैसा भी होता है पहले कहाँ पता था भी तो इससे और आगे चलो यज्ञ करो बहुत बड़े धर्मात्मा हो गया अरे ये तो इससे जप यज्ञ कई गुना है जप यज्ञ से भी और क्या क्या है एक नजर घुमाते ही जितने लोग हैं उनको शांति आनंद चंचलता मुक्त परमात्मा रस की झलकें डाल देना दृष्टि मात्र से कितना बड़ा अद्भुत गुरुओं का सामर्थ्य उत्तर है ओम हरि ओम गुरु ओम प्रभु हरि ओम कल तो जाना ही जाना है रुड़की वाले तो नहीं है गए रुड़की वाले हों तो हाथ ऊपर करो वो नजीक है तो भाग जाते हैं बेचारे ओम ओम ओम ओम ओम ओम बार बार भगवत सुमरण और दूसरी शाम्भवी मुद्रा करें बड़ा आनंद आएगा शाम्भवी मुद्रा क्या कि देखो शिव जी शाम्भवी मुद्रा में नानक जी को देखो शाम्भवी मुद्रा में अर्द उन्मूलित नेत्र आधी आंख बंद आधी खुली और आंख की जो काली है वो ऊपर चढ़ जाए थोड़ी सी अंत दिखे उसमें मन दौड़ेगा नहीं शांत हो जाएगा आनंद आएगा आनंद क्या बस संकल्प विकल्प रहित से, आंख बंद भी नहीं पूरा खुला भी नहीं और आंख की पुतली ऊपर प्रेशर नहीं स्वाभाविक अभी करो शाम भी मुद्रा कुछ जप नहीं करना है कुछ ध्यान नहीं करना है खाली थोड़ी पलकें खुली पलकें खुली रहे और काल आंख का जो कालिमा है नेत्र ऊपर को जाए ऊपर वो भू में नहीं ऐसे स्वाभाविक ऊपर थोड़ा प्रैक्टिस करने में अभी थोड़ी कठिनाई लगेगी लेकिन फिर मन शांत हो जाएगा संकल्प विकल्प रहित ध्यान लगने लगेगा अनुष्ठान वालों को भी करना चाहिए दिन में दस दस तो पंद्रह पंद्रह मिनट चार बार करें तो अनुष्ठान दस गुना प्रभावशाली हो जाएगा जो अनुष्ठान कर रहे हैं तो उनको आने दें गह को जो अनुष्ठान कर रहे हैं न वो भले सुने इसकी बड़ी भारी महिमा है शास्त्रों में शाम्भवी मुद्रा की फदिया भी शाम्भवी मुद्रा करे तो विकारों से चिंताओं से दुखों से आदमी पार हो जाता है पूरी आंख नहीं खोले और पूरी बंद नहीं करें और आँख की जो काली माए कीकी है वो ऊपर जरा सी पलकों के समझो पचीस टका देखे पचहत्तर टका पलकों के ऊपर आनंद शांति ओम शांति ओम शांति ओम, ओम परमात्मने ने नम ऐसा जब करके फिर इसमें लगे माहौल है इधर का जगह करो अभ्यास धन अभ्यास है जोर नहीं मारना है स्वाभाविक सहज में और मध्य में ध्यान चला जाए तो उधर नहीं करना है खाली आँख की पुतली ऊपर को चले जाए और पलकें आधी चालीस टका पलकें खुली साठ टका नीचे को और पचहत्तर टका आँख की पुतली ऊपर अंदाजे स्वाभाविक टिक जाएंगे तो फिर अभी प्रयत्न है बाद में सहज में हो जाएगा ओम ओम मोम